एकांत देश में बैठ करके इंद्रिय मन नियमन करके ध्यान करने के पहले यम नियम आता है समद साधन षटक में है तो मनुष्य इंद्रियाना च ही एकाग्रम परम तप इंद्रिय मन की एकाग्रता मन को एकाग्र करना इंद्रियों को अपने विषय से हटा करके नियमन करना उसके पश्चात भक्त्याशोक गुरुम प्रणाम गुरु को प्रणाम करे प्रकर्षण नमन कृतवा, ध्यान जप करते समय जप मंत्र जप करते तो मंत्र जिनसे लिया उनका चिंतन करना है ध्यान करते समय जिस प्रकार ध्यान करना है जैसा सीखा है जिनसे उनको भी प्रणाम करे प्रणाम करके आगे ध्यान करना है ध्यान के करना है परमात्मा का हृत्ंडरिकीरज विशुद्ध विचित मध्ये विशद विशोक अचिंत्यम्यक्तनूप शिव प्रशातम अमृत ब्रह्मयोनि हृदय कमल पुंडरिक कमल जो रहतेज गुण का कार्य नहीं नहीं तो विरजम कहा जाता है विगतम रज युंडा तत्क हृदय कमल राग दिशुम विशेषण शुद्धम तजन्य राग दशादिजन्य दुखादिहित तम गुण रजगुण रहित मध्य विषदम विशोकम विशेषण ध्यान करके उसे हृदय कमय में के अंदर में स्थित है विषदम का स्वच्छ निर्मल है शोक रहित शोक कारण रह अचिंत्यम वो परब्रह्म अचिंत्य है चिंतन का विषय नहीं वाणी मन का विषय नहीं है अचिंत्यम अव्यक्तम व्यक्त नहीं कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है प्रकट इंद्रिय गम्य नहीं उनसे व्यक्त नहीं अव्यक्त है उसमें कोई गुणा नहीं है रूप रस स्पर्श आदि गुणा नहीं इंद्रिय विद्या नहीं अव्यक्तम अनंत रूपम अनंत रूपम यम अंत यदअनत जिसके रूप का अंत नहीं अनंत रूपम अनंतरूप में एक रूप सगुण ब्रह्म में रूप बहुत ही और निर्गुण ब्रह्म का अनंत रूप का अनंत स्वरूपम अनंत है अविद्यम अंत यश तद अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रम्मा अंत ही तो अंतकारिद सीमा केवल अंत का परिच्द किसी तरफ अंत नहीं होता है किसी देश में अंत नहीं किसी काल में अंत नहीं किसी वस्तु में उसका अंत नहीं अर्थात देश परिच्छेद नहीं घट एक देश में है अन्य देश में नहीं है इसलिए घट होता है देश परिचिन उत्पत्ति के पहले घट नहीं था तोड़ देंगे तो घट नहीं रहेगा ध्वंस हो जाएगा इसलिए घट हो गया काल परिचय और वस्तु परिचय भी है घट से भिन्न नपट है ब्रह्म सर्वदेश में सर्वत्र सर्वदास्तित है सर्वव्यापक है इसलिए देश परिचिन्न नहीं है और नित्य है उत्पत्ति नाश रही तो, काल परिचन्न नहीं है काल परिछन्न तो यही होता है जिसका नाश हो यथा जिसकी उत्पत्ति हो ब्रह्म की उत्पत्ति नाश नहीं नित्य है अगर वस्तु परिचन्न तभी हो कोई पदार्थ उसे भिन्न कोई हो तो सर्वम खल इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ब्रह्म से भी न कुछ नहीं सारे पदार्थ जो दिखते हैं नेहा नानाति किंचन स्त्रुति उसका निषेध करती है ही नहीं दिखता है तो है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं। हैक्षुरों के चंद्र दो दिखता है दो नहीं है पित्तरोग से पीला पीला दिखेगा पीले होने पर पिता तो नहीं है सपने में बहुत कुछ पदार्थ आप देखते हैं, नहीं होने पर भी इसी प्रकार ये पदार्थ दिखने पर भी है नहीं इसको कहते हैं मिथ्या जो न होने पर भी दिखता है बंध्या पुत्र मिथ्या या नहीं तो सत्य है बंध्यापुत्र मिथ्या नहीं है वो असत है मिथ्या तो जो सत नहीं हो असत नहीं हो ब्रह्म ही एक सत्य राज्य में जो सर्प है वो सत नहीं असत नहीं क्योंकि असत हो तो दिखता नहीं दिखना चाहिए बंध्यापुत्र कभी किस किसको दिखता नहीं है किसने नहीं देखा सत नहीं असत नहीं अरे दोनों उभय भी नहीं हो सकता है कोई पदार्थ सत तो असत दोनों नहीं होता है वही मिथ्या है अनिर्वचनीय उसको कहते हैं, निर्वच तुम न सकते थे तो, तो अनिर्वचनीय निर्वचन नहीं कर सकते हैं, राज्य सर्प को प्रपंच को माया कावी निर्वचन नहीं कर सकते है से निर्वचन निरूपण नहीं किया जा सकता है असद से भी निरूपण नहीं हो सकता है उभय रूप से भी निरूपण नहीं हो सकता है इसलिए उसको कहते अनिर्वचनियम वचनियम है वचन से कहने योग्य हो तो वचनियम शब्द से कहा जा सकता है शब्द से मतलब किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता ये अर्थ नहीं है माया जगत प्रपंच सर्प रजु सर्प ऐसे तो कहते है शब्द रूप से नहीं कहा जा सकता है वचनियम शब्द रूपेण वचनियम न असद रूपण असद रूप से भी वचनियम न सदसत तो उभय रूपण भी वचनीयम ना इसलिए अनिर्वचनीय निर्वचन निर्वचनीयम निशेष वचनीयम कथन योग्य ठीक ठीक करके कथन किया जा सकता है तो निर्वचनीयम ना निर्वाचनियम इतना अनिर्वचनीय निर्वचन सद है ऐसा निर्वचन नहीं कर सकते जगत को सपन प्रपंच को राज्य सर्प को माया को तो नहीं सात नहीं तो असत कहेंगे और सत भी रूप से निर्वचन निरुक्ति निरूपण नहीं कर सकते असते, असत असात होता है तो बंध्यापुत्र जैसा नहीं दिखना चाहिए जगत दिखता है राज्य सर्प दिखता है इसे ले माया का कार्य प्रतीत होता है असत तो बंध्या पुत्र का कार्य कुछ नहीं होता है इसलिए असत रूप से निरूपण नहीं होगा सत नहीं असत नहीं तो उभय होगा सद भी हो भी ऐसा निरूपण नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ किसी ने नहीं देखा अभी तक जो सत्य हो और असत्य भी हो ऐसा नहीं होता है इसलिए सदरूपेण निर्वचन नहीं हो सकता है असत रूप से निरूपण नहीं हो सकता है सद असत उभय रूप से जिसका निरूपण नहीं हो सकता है वो निर्वचनीय नहीं है उसको कहता अनिर्वचनीय माया है अनिर्वचनियम जगत अनिर्वचनियम मिथ्या है यदश भाषमानन तन मिथ्या स्वप्न गजा आदिवत जो नहीं होने पर भी दिखता है उसको कहते मिथ्या विद्यमान नहीं होने पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है तो जगत दिखता है कि निथ्या है तो उसका रूप स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप अनंत है देश काल वस्तु परिचद रहित तो। वस्तु परिषद इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्म से बिना कुछ भी पदार्थ नहीं है जो दिखता है प्रपंच मिथ्या है नहीं है पारमार्थिक तो ये अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म अनंत है इतने अर्थ विचार करके निश्चय करें जिसका देश काल वस्तु परिषद नहीं है सर्वत्र है सर्वदा है और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं कहेंगे तो सब कुछ ब्रह्म ही वासुदेव सर्व तो जीव ब्रह्म से भिन्न हो नहीं आत्मा ब्रह्म से भी नया नहीं ईश्वर ब्रह्म से भी नया नहीं कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं जड़ पदार्थ परमाणु पर्वतादी भी नया नहीं हम्म जड़ भी भिन्न नहीं चेतनता तो भिन्न नहीं जड़ भी भिन्न नहीं तो क्या ब्रह्म जड़ है क्या जड़ की सत्ता ही नहीं है ब्रह्म से बिना जड़ नहीं राज्य में जो सर्प दिखता है वो सर्प राज्य से भिन्न है या नहीं हम्म, नहीं। राज्य में जो सर्प दिखता है वो सर्प राज्य से भिन्न नहीं है किंतु राज्य सर्प से भिन्न है राज्य सर्प से भिन्न है रजू अधिष्ठान सर्प से भिन्न है सर्प से रज्जु भिन्न है या नहीं रज्जु सर्प से, से, तो अधिस्ता से भिन्न है सर्प से रज्जु भिन्न है अध्यस्त से अधिष्ठान भिन्न है इसका और दो तीन बार पूछेगा तो फिर गलत हो जाएगा अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है किंतु अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं अध्यस्त की सत्ता ही नहीं है ऐसे विचार करना अध्यस्त है तो वो नहीं है अधिष्ठान तो अध्यस्त से भिन्न है रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प दिखेगा रजू में जो सर्प दिखता है रजू ज्ञान होने के बाद सर्प वहां रहेगा नहीं रज्जु रहेगी सर्प नहीं पर भी रज्जू रहती है इसलिए सर्प से भिन्न है रज्जू है रजू को हटा देंगे तो सर्प दिखेगा रज्जू सर्प रजू को छिपा देंगे तो सर्प दिखेगा yeah. इसलिए सर्प रज्जू से भिन्न नहीं इस प्रकार प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है कुछ भी पदार्थ भिन्न नहीं प्रपंच से भिन्न है ब्रह्म yeah. प्रपंच से भिन्न है प्रपंच नहीं रहने पर ब्रह्म रहेगा क्या इसलिए भिन्न है प्रपंच नहीं रहने पर ब्रह्म रहेगा माया से भिन्न है ब्रह्म माया से भिन्न है माया के बिना ब्रह्म रहेगा कब रहेगा ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान होने पर माया की निवृत्ति हो जाएगी तो ब्रह्म रहेगा इसलिए ब्रह्म माया माया कार्य से भिन्न है अरुण ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं तो अनंत रूपम अनंत स्वरूप है उसका स्वरूप अनंत है सौगुण ब्रह्म में रूप अनंत है अनंत अनु रूपाणी यश्य माया से ही अनंत रूप दिखता है वास्तव तो रूप नहीं और अनंत का अपरिचिन्नम स्वरूपम रूप का स्वरूपम यश्य परमात्मा का स्वरूप अपरिचिन्न स्वरूप देश काल वस्तु परिचय रहित शिवम देश परिच्छिन जो होता है कौन होता देश परिचन्न अत्यंताभाव प्रतियोगी देश परिच्छन में देश परिच्छेद रहेगा देश परिच्छित्व रहेगा देश परिच्छि घट है उसमें देश परिचिन है देश परिच्छेद है देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतिम काल परिच्छेद क्या है प्राग भाव प्रतिम ध्वंस प्रतिम वस्तु परिच्छेद क्या है अन्य भाव प्रतियोगित्व प्रतियोगी प्रतियोगी क्या पूछा वस्तु परिचय ठीक है परिचय प्रतियोगिव वस्तु परिचन्न कौन होगा जो अन्य भाव का प्रतियोगी और वस्तु परिचिन्न तो क्या है अन्य भाव प्रतियोगित्व वस्तु परिच्छि है वस्तु परिचिन वस्तु छिन्न किम अन्य प्रतियोगिव वस्तु परिचित्व है वस्तु परिच्छेद वस्तु परिच्छेद कहो वस्तु परिचित्व को एक ही तो ब्रह्म में अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व तो है नहीं क्यों नहीं ब्रह्म का अत्यंत अभाव कहीं नहीं होता है ब्रह्म में धंस प्रतियोगित्व है तो या नहीं क्यों नहीं नित्य है उसका ध्वंस नहीं उत्पत्ति नहीं वस्तु परिच्छद या नहीं ब्रह्म में नहीं। वस्तु परिचद क्या है अन्य भाव प्रतियोगिता ब्रह्म में या नहीं? नहीं।, नहीं तो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है अनंत स्वरूपम शिव है कल्याण स्वरूप है मंगल रूप है प्रशांतम प्रकर्षण शांतम प्रकाश प्रशांतम शांत केवल सुशित अवस्था में सब शांत हो जाता है वो शांत नहीं प्रशांतम, प्रकर्ष शांत क्या है सुशित अवस्था में मूल कारण अविद्या रहती है ब्रह्म प्रशांत कहने से अविद्या भी उसमें नहीं है अविद्या अस्मिता अविद्या अविद्याजन्य कार्य कुछ भी नहीं ब्रह्म में जो माया अविद्या कहते अनादि है वो ब्रह्म से भिन्न है या नहीं है तो उसमें माया वस्तु तो है ही नहीं माया भी आरोपित है माया नाम को कोई पदार्थ नहीं है इसलिए उसको कहते अनिर्वचनीय मित्र तो प्रशांत कहन तो से ब्रह्म में माया है या अविद्या है माया अविद्या कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है जो माया अविद्या कहते हो भी अज्ञान अवस्था में अनिर्वचनीय माया है, है। क्योंकि उसका कार्य दिखता है अमृतम अमृत है ब्रह्म तीनों काल में एक रूप रहता है परिणाम कुछ नहीं होता है तो मृत्यु आदि धर्म रहित नित्य है ब्रह्म योनिम ब्रह्म योनि में ब्रह्मा और योनिम ऐसा दो पद कर सकते हैं ब्रह्म भी है और सबका कारण भी है मैं ऐसे कारण कहा जाता है अर्थात ब्रह्म है योनिम ब्रह्म योनि ब्रह्म उपाधि का ब्रह्म उसका कारण दोनों प्रकार हो सकता है हृद पुंडरीकम् हृदय हृदय पुंडरिक कमल हृदय कमल के सदृश है हृदय कमलम हृदय कमल स्वयं ब्रह्म नहीं हृदय कमालय में बुद्धि है बुद्धि में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती वहां पर ब्रह्म है हृदय कमल में तो है तला में जो कमल उसके अंदर ब्रह्म है या नहीं है कमल में तो है अन्य पुष्प में है पत्थर में है सार्वत्र होने पर भी हृदय शेर जुना तिष्ठी हृदय कमल में है दोहरम पुंडरीकम विष्म का इसीलिए बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती विशेष अभिव्यक्ति बुद्धि से, बुद्धि में होने से बुद्धि में है कहते हैं, जो आप यहाँ दिखते हैं तो आप यहाँ है ब्रह्म बुद्धि में अनुभूत होता है साधन करने वाले वही हृदय कमरे भी उसका अनुभव करते है ब्रह्म करण का परिणाम है ब्रह्माकार वृत्ति अहमस्व ब्रह्म इस अनुभव बुद्धि में है और ब्रह्म सामान्य चेतन तर्वत्र है अंतकरण में उसका विशेष भान होता है चीदा भाष जैसे दिवाली में अभी प्रकाश दिखता है ये बिजली लाइट बंद कर देंगे तो दिवाली में प्रकाश दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा बोलो ठीक है इतना क्या डरने हैं बिल्कुल नहीं दिखेगा अभी बिजली बंद कर दीवार बिल्कुल नहीं दिखेगा दिखेगा आज जोर से बोलो ऐसा लौता जैसे सब सो है नहीं सुश्रुति अवस्था में है सुश्रुति समाधि अवस्था में नहीं अभी प्रश्नोत्तर करते समझ जागृत अवस्था में जैसे बोलो बिजली लाइट बंद करेंगे तो प्रकाश दिखेगा का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य अभी सूर्य नहीं दिखने पर भी सूर्य के प्रकाश इधर उधर फैल करके प्रकाश दिखता है दिखता है ना नहीं हाँ और उसमें जब भी कोई प्रकाश सूर्य किरण में दर्पण रखेंगे तो उसमें दिवाल में अधिक प्रकाश दिखेगा एक एक दिन विशेष प्रकाश दिखेगा दर्पण दो तीन चार पांच दर्पण रखेंगे तो अलग अलग दर्पण का प्रतिम्ब दिखेगा दिवाल में ऐसा अधिक दर्पण रखे तो प्रतिमा दिखेगा हा ये विशेष प्रकाश से दिखता है दर्पण प्रतिबिंब सामान्य प्रकाश दीवार में है और दर्पण दिखाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा विशेष प्रकाश जहां दर्पण का प्रतिबंब विशेष प्रकाश दिखेगा वहां सामान्य प्रकाश है क्या सामान्य प्रकाश है विशेष है दोनों है जहां दर्पण का प्रतिम्ब नहीं वहां विशेष प्रकाश है सामान्य प्रकाश है सामान्य प्रकाश जिस प्रकाश सर्वत्र है अर दर्पण प्रतिम्ब जहाँ दिखता है वहां भी है वहां विशेष प्रकाश है इसी प्रकार सामान्य चेतना पत्थर दिवाल सर्वत्र है और हृदय में बुद्धि में विशेष चेतना चिदाभास भाषा विशेष चेतना जो है चेतन नहीं है चेतना का प्रतिबिंब है चेतन जैसे लगता है उसको hmm. क्या कहते हैं चिदाभास, भाष चिद चेतन जैसे भाषता है चेतन है ही नहीं और विशेष चेतना है बुद्धि में बुद्धि में विशेष चेतना है और बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति अहम अस्म ब्रह्मा ब्रह्म कार्य वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होने से हृदय में स्थित कहा जाता है हृदय कैसे पंच छिद्रदि विशेषण पंच छिद्रदिनी विशेषण पांच छिद्र है सप्त अष्ट अष्ट है नीचे मुख करके उसको ऊपर करके ध्यान करना है विभिन्न प्रकार का है शुद्धिद्र नारी शिरा निकलती है ज कम विगतम रज यस्मात रज जिसमें नहीं है रज गुण होने से ही पाप काम क्रोध राग देशादि होते हैं। विरज का अर्थ अभगत राग द्वेषादिकम अपतम राग देशादि यथ राग द्वेशादी रही जितने रजगुण अधिक होगा इतने काम क्रोध लोग अधिक है जब सत्शात्र चिंतन सत्संग करते सत्तोगुण बढ़ता है साथी को भोजन करेंगे तो रजोगुण कम होगा रजोगुण बढ़ेगा तो स्थिर नहीं हो सता है ज्यादा मिर्ची खाने वाला वाले के साथ तो बहुत मिर्ची खाता था वो बैठ नहीं पाएगा खाएगा तो चलेगा कहीं साइकिल लेकर के कभी पकौड़ा ला कर दिया तो मैं एक थोड़ा टुकड़ा लिया हमें समझ गया क्यों दौड़ता है <laughs> टुकड़ा लेते ही इतने कष्ट है आगे नहीं खा वो तो खाएगा तो क्या होगा वो तो खाते खाते अभ्यास हो जाता है द, पानी वो भी पानी निकलेगा आग आक से पानी निकलेगा तो भी खाएंगे अब खा कर फिर दौड़ेंगे इधर उधर भागो फिर जितने रजोगुण अधिक है इतने चांचल है और केवल चांचल्य नहीं काम क्रोध राग दृश्य बहुत ही बहुत रजोगुण अधिक है इसलिए रजोगुण कम करना चाहिए सत्व गुण बढ़ने से रजगुण कम होगा और रजोगुण को बढ़ाने चाहिए कब जब तमोगुण अधिक है कोई सोता रहता है तम गुण का कार्य सोकर उठ गया फिर थोड़ा कुछ जल पान आदि कर दिया फिर दो तीन घंटा सो गया फिर कभी भोजन के समय भी पता नहीं चला पता नहीं चला जाकर के कहीं दूसरे ताने दुकान निकालो रुपया है दुकान निकाल लेते हैं फिर सो गया <laughs> तो ये सोना निद्रा तंद्रा आलस्य तम गुण का कार्य उसको जीतने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है रजोगुण से एक महात्मा इसे उसको नींद लगती थी महाराज जी से जाकर कहा क्या करें नींद लगती महाराज महारा नींद क्यों लगती नीति कर दे जाओ गंगा जी से पत्थर लेकर आओ मंदिर में चार तरफ दौड़ो बड़ा मंदिर में दौड़ने से नींद नहीं जाती तो बोलिए गंगा जी से जाकर पत्थर लाओ वो जाकर के गंगा जी से बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाता था कर दिया बहुत पत्थर रोज रोज, रोज, रोज नींद लगती रोज भोजन क्यों करने के बाद महाराज जी का भोजन भी थोड़ा नियम किस से खाओ ज्यादा नहीं खाओ नींद लगी मैं भूख लगती है चलो कोई बात नहीं पत्थर ले आओ तो दौड़ कर जाता था गंगा इसे पत्थर लेकर आता था तो निद्रा दिन में लगे तो उसको जीतने के लिए तम गुण अधिक होता है तो रजगुण से इसे कुछ करे झाड़ू लगाए कुछ कर्म करे तो तमगुण को जीत जाए तो ले गुरुकुले मेरा हते स्वम कुछ सेवाद करते हैं इसीलिए सेवाए के तो करना अंत को इसके द्वारा तम को जीतने के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ कर्म करने से देह के लिए भी परिश्रम करने से देह स्वस्थ रहता है तो आसन आदि कर सते बैठ सते ध्यान कर सते नहीं तो शरीर ऐसे हो जाता है शिथिल हो जाता है थोड़े समय में कहते दो घंटा हम सोते हैं बहुत लोग अभ्यास बन जाता है न दो घंटा बिना सोए नहीं चलेगा ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहिए साधु को दीवा निद्रा त्याग करना है तो तमगुण को जीतने के लिए रजगुण आवश्यक और रजगुण अधिक होगा तो उसको सत्वगुण होने से सप्वगुण अधिक होने पर शांति प्रकाश ज्ञान तब वेदांत आदि विचार होगा ध्यान होगा जप होगा तब जब ज्ञान हो जाएगा तो गुणातीत तो हो जाएगा किन्तु गुणातीत तो होने के लिए क्रम से जाना पड़ता है तो रज कहने का अभिप्राय रज गुणा रहता है अपगत राग दोषाधिकम बीरजम बीरज कहने गया तो फिर विशुद्धम कहा अत्यंत विशेषण शुद्धम विगत समस्त दुखादि दोषम रजगुण नहीं होने से दुखादि दोष रहित तो। शुद्ध पाप भी कम हो जाता है रजगुण अधिक हो तो पाप करेगा काम क्रोध लोभ होगा विचित विचित्य चिंतन करे के विशेषण ध्यावा ध्येय चिंताएं धातु ध्यान है चिंतन निरंतर चिंतन करना विशेष रूप से ध्यान करके किसको ध्यान करना हृदय कमल को हृदय पुंडरिका से अंत हृदय पुंडरिका में अंदर है पर ब्रह्म वही उसको जो ध्यान करते ही साकार का भी जो ध्यान करते पहले बाहर ध्यान करते ही धारणा पहले करते धारण ध्यान के पहले बंधत चित्त से धारणा चित्त को किसी देश में लगाना अभ्यास करना पड़ता है बाहर किस देश में लगाया चिंतन किया चित्ता इधर उधर जाते हैं स्वभाव तो लगातार चिंतन करें। उसके पहले कोई त्राटक को अभ्यास करते किसी वस्तु को देखते रहते हैं, लगातार देखते रहो देखते देखते देखते आंख से पानी आ जाएगा आंख बंद हो जाएगी, किंतु लगातार देखते रहे ये अभ्यास करते करते फिर मन को लगाए किसी वस्तु में बाहर अथवा अंदर बाहर पहले लगाए सगुण का ध्यान करते हैं तो सगुण भगवान का फोटो आदि रखते हैं कोई उसके बिना भी, भी रूप चिंतन, चिंतन करते हैं अजदिग निकल सकते हैं तो उसके बाद अंदर रूप का ध्यान करने के बाद हृदय कमल में इष्ट देवता को बैठा है मानस पूजा करते हैं सामने भगवान हे सोच करके पूजा अभिषेक आदि करते हैं तो उसे ध्यान हो जाता है सामने हे परमात्मा ऐसे चिंतन करते है उसके बाद हृदय कमल में ऐसे परमात्मा बैठे कमल ऐसा है तो कमल गुच्छ ऐसा किया परमात्मा बैठे उनका चिंतन करें स्वगुण चिंतन करने वाले ऐसे चिंतन करते हैं तो निरंतर चिंतन करते करते ऐसे चिंतन करे मैं ध्यान कर रहा हूं ये भावना भी नहीं रही बीच बीच में पहले तो मन इधर उधर भागता ही है मन को लगा कर इसे रखे तो कभी कभी नींद आ जाती है विक्षेप और लय वो दोनों समाप्त हो गया तो फिर ही लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ अच्छा ध्यान हो रहा है तो ये ध्यान परित्यज क्रमा ध्याय का गोचर निवात दिवचितम समाधि अभी देते मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं रहे पहले तो ध्यान लगता नहीं फिर ध्यान लगने के बाद ये लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी निरंतर इतने ध्यान करे धेय विषय का कर चिंतन करते रहते ध्यकार हो जाए ये तब तक ध्यान करते रहते ही रहने चाहिए से अतिरिक्त मैं हूं, ध्यान कर रहा हूं ये बीच में भावना जो है आती है उस समय ध्यान टूट गया ध्यान नहीं रहा तो ध्यान लगातार चले तो ये भावना भी नहीं रही और जो निर्गुण चिंतन करते अहम अस्मि ब्रह्म वेदांत श्रवण किया जीव ब्रह्म की एकता सुन लिया एकता का एक श्रवण कर लिया श्रवण करने के बाद मनन करने से मैं ब्रह्म इस निश्चय हो तो लगातार उसका चिंतन करे चिंतन हृदय में अस्मि ब्रह्म अंतकरण वृत्ति होती तो चिंतन करके विशेषण ध्या जो इसे वेदांत श्रवण नहीं करते चिंतन नहीं पाता है तो भी ध्यान कर सत्य हमें ब्रह्मो से चिंतन अहंग्रह उपासना कहते है जितने उपासना ध्यान है सम से, से श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना अहम परम ब्रह्म चिंतन जो वेदांत श्रवण के बाद मनन नहीं करते हैं, उनका निधिध्यासन नहीं होता है ध्यान होता है तो ध्यान भी अच्छा साधन है किन्तु निधिध्यासन से निकृष्ट है निधिध्यासन को नहीं समझ पाते है जो मनन नहीं करते हैं ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है निधि प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, वो ध्यान को ही समझ लेते हैं निधिध्यासन स्वयं निधि जो नहीं कर पाते है नहीं जानते हैं लोगों को निधि आसन क्या सिखाएंगे वो ध्यान जैसे करते वो लोगों को सिखाते इसलिए लोग भी भ्राम हो जाते हैं भ्राह्म कोई से बताएगा निधिध्यासन स्वयं नहीं कर पाए तो उसको पता नहीं चलता है ध्यान और निधिध्यासन में निधिध्यासन एक ध्यान है किंतु ध्यान जितने सौ निधि नहीं है निधिध्यासन भी एक ध्यान है निधिध्यासन ताभ्याम निर्भीचिकित्सय थे चेतस स्थापित से यत एकतान येद्वि निधिध्यासन मुच्य थे श्रवण मनन से संशय दूर होने पर चित्त स्थिर हो जाए अहमअ एकता लगातार चले अहम अस्म ब्रह्म ब्रह्मकार वृत्ति का प्रभाव वो है तो श्रवण मनाने के बाद ही निधिहासन होता है संशय दूर होने के बाद संशय दूर होने के बाद निधि किस लिए करना है विपर्य की निवृति के लिए विपरीत भावना देह में अहम बुद्धि अनादिकाल से इतने दृढ़ है श्रवण कर लिया समझ लिया शास्त्र तात्पर्य युक्ति से भी समझ लिया तो भी देह में अहम बुद्धि नहीं जाती तो निधि करना पड़ेगा तो ये विशेष ध्यान करना हृदय का मल में अब कोई तो सगुण का ध्यान करते कोई निर्गुण का ध्यान करते और श्रवण मनन हो गया तो अंतकर्ण में ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव होता है तो हृदय पुण्डरिक से अंत उसको ध्यान करें विशदम विशोकम विषद है निर्मल स्वच्छ है शुद्ध स्पटिक शासमित शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ है निर्मल है कोई मल रही मल नहीं विशोकम विगत शोक रहित विगत शोक जो दुखम विशोकम शोक शोक दुख रहित शोक का कारण भी नहीं हो तो विशोक होता है ब्रह्म शोक का कारण ये संसार है शोक अविद्या आदि तरती शोकम आत्मविथ संसारी शोक है अविद्या अविद्या अविद्या है शोक का कारण ब्रह्म में वो शोक अविद्या नहीं है इसलिए विशोक है ब्रह्म उसका ध्यान करे पहले विचिन्त आया आगे भी ध्यान नवमें दस में आएगा उसके साथ संबंध करना उसका ध्यान करके आनंद पूर्ण हृदय स्मितान से शोक रहित तो उनसे आनंद पुन्न, आनंद पूर्णम हृदय हृदय में आनंद भरा आनंद रूप ब्रह्म है वो पूर्ण है और जब इसे ध्यान करता है पर आनंद रूप का ध्यान करता है स्मितन स्मित प्रसन्न बदनम प्रसन्न प्रसन बदन परब्रह्म का भी है स्वयं यदि कोई चिंतन करता है कोई प्रसन्न हो जाता है परमात्मा का चिंतन करता है तो स्मितन चस्तुतस्तु अचिंत्य का अर्थ करते अचिंत्य का अर्थ वांग मनसा तत्य सत्य अविषं वाणी मन का विषय नहीं है तो वाणी का विषय नहीं शब्द का विषय नहीं शब्द से नहीं कहा जा सकता है कोई भी शब्द नहीं किसी शब्द का सामर्थ्य नहीं ब्रह्म को कहने के लिए शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है शक्ति जिसमें हो शक्ति सामर्थ्य पद पदार्थ संबंध उसको पद से कहा जा सकता है और शक्ति वही है जहाँ पद प्रवृत्ति का निमित्त हो वही शक्ति है वही शब्द प्रवृत्ति का कुछ निमित्त होता है घट अर्थ में शक्ति है पुष्प में भी शक्ति है फल में भी शक्ति है किंतु घट पद की शक्ति पुष्प में या फल में है पुष्प पद की शक्ति पुष्प, पुष्प में है फल शब्द की शक्ति पुष्प में है तो शक्ति जहाँ है सब शब्द की शक्ति वहाँ नहीं है सामर्थ पद पद प्रवृत्ति का निमित्त वहां है लेकिन किसी भी पद की प्रवृत्ति के लिए निमित्त नहीं है गो पद प्रवृति होती वहीं प्रव, पद की प्रवृत्ति जहां गोत्व तो हो घटा पद की प्रवृत्ति होगी जहां घटत्व हो, तो हो। मनुष्य उसको कहते हैं जहां मनुष्यत्व हो ये शब्द प्रवृत्ति का निमित्त शब्द की प्रवृत्ति का तो शब्द का प्रयोग होता है प्रामाणिक प्रयोग और कोई पागल तो कह सकता है फल खाता है कहता है सकता तो नहीं ये पागल तो कर देगा शब्द प्रमाणिक प्रयोग शब्द की प्रवृत्ति होती जहां प्रवृत्ति का निमित्त हो तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या क्या होती जाति गुण क्रिया संबंध आदि ब्रह्म में जाति गुण क्रिया संबंध नहीं होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए तो जो ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म को कहेगा नहीं कहेगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म जितने भी शब्द है सब, सब लक्षणा से कहेंगे शक्ति से कोई नहीं कर सकता है इसलिए वाणी का अभिषेक कहा गया अवांग मनुष्य गुजर वाणी का अभिषेक है।, है अवांग मनुष्य गुचर ब्रह्म अनिर्वचनीय है माया अनिर्वचने का तो सद असत रूप से नहीं कहा जाएगा तो उसको कहते अनिर्वचनीय ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहते ब्रह्म है अवाच्य अवांग मनुष्य को गोचर कहीं कहीं अनिर्वचन कहते तो अनिर्वचन कहेंगे तो उसका अर्थ समझना अनिर्वचन का अर्थ शब्द किसी शब्द का अर्थ नहीं वस्तु तो अनिर्वचन है जो सत्य असत नहीं हुए ना उसको अनिर्वचन कहते हैं। अब ब्रह्म अवाच्य का अर्थ किसी भी शब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म को कहने के लिए क्योंकि ब्रह्म निर्धर्म कहे जाति गुण क्रिया संबंध कुछ नहीं है तो ये हो गया शब्द आदि अशेष विशेष शब्द रूपादि कोई विशेष नहीं है ये। ना उसके पहले वस्तुतः तो स्वचिन्त्य मनुष्यति तत्व न वाणी मन के अतित अनुजय प्रत्यय प्रत्यय संतति का विषय प्रभा प्रत्यय प्रभा का विषय नहीं होगा जैसे इंदिरादि से ज्ञान होता है मन से ज्ञान होता है वस्तु का ज्ञान का प्रवाह हो सकता है ये तो अचिंत्य है वांग मन अतीत है तो इसे उसका चिंतन नहीं हो सकता है चिंतन नहीं हो सकता ध्यान नहीं हो सकता है शुद्ध ब्रह्म का चिंतन वांग मन सत्य क्यों है उसके हेतु देते वांग मन सा हेतु अव्यक्तम वो तो अव्यक्त होने के कारण वाणी मन का विषय नहीं जो व्यक्त होता है शब्द स्पर्श रूप आश्रित विशेषण वाला हो वो तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहणों का अभ्यक्त होगा ब्रह्म तो शब्दादि अशेष विशेष शून्यता शब्दादि जितने विशेष कोई भी विशेष ब्रह्म में नहीं सारे विशेष रही तो निर्विशेष है इसलिए अस्पष्टम चक्ष प्रमाण से मन से नहीं जाना जा सकता है अव्यक्तम अभ्यक्त ब्रह्म का रूपक कौन से क्या हुआ शून्यवादी बौद्ध हो ब्रह्म नाम को कोई पदार्थ नहीं असत सब कुछ ही असत है इदम इधम अग्र आशित इधम अग्र असत ये जम रूपात्मा प्रपंच सृष्टि के पहले असत था असत के साथ था आशित असत का था न सत असत जो असत वो आशित असित का सत्य जो असत्य वो सद रूप था असत सत्य कैसे होगा आसित क्रिया प्रयोग करने से असत का शून्य तुच्छ नहीं ये अव्यक्त अर्थ है अनभिव्यक्त था अनविव्यक्तों को वेद में असत कहा वो कहा कथम असत असत जाए तो असत से ये जगत की सत्य की उत्पत्ति कैसे होगी सत्य एवं दम राशि सदरूप ऐसे श्रुति में कहा गया तो भी कोई कोई असत को मानते तुच्छ असत ध्यान कर बैठे किसी का अनुभव नहीं होता है सब समाधि लगाया साधन करते करते ध्यान बैठ गया किसी का भान नहीं होता है तो आकर उपदेश करते और कुछ इन्हें सब शून्य है शून्य को देख करके उपदेश करते हो शून्य को जान करके शून्य को जानने वाला प्रकाश करने वाला कोई यदि नहीं है तो शून्य में क्या प्रमाण है शून्य को जानने वाला तो रह गया तो शून्य तुच्छ कैसे होगा इसलिए अव्यक्त कहने से क्या सिद्ध होता है असतत्व मारे अव्यक्त सद असत को वारण करता है अव्यक्त है असत्य नहीं दिखता है तो नहीं ये बात नहीं या अभी इसमें धूलिकर्ण नहीं दिखते सूर्य किरण आ जाएगा तो धूलिकर्ण दिखेगा कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत कीड़े होते हैं नहीं दिखते तो नहीं बात है अनुवीक्षण यंत्र दिखते है छोटे छोटे होते हैं इसे नहीं दिखता है तो नहीं ऐसा नहीं वायु आंख से दिखता है ना नहीं वायु तो वायु है इसमें हाँ ऐसे वस्तु बहुत है नहीं दिखने पर भी है तो अव्यक्त है अव्यक्त खन से असत्य नहीं है और परिच्छेदी तो ब्रह्मा परिच्छि नहीं है नहीं दिखने पर भी व्यापक सर्वत्र है अव्यक्त कौन से व्यक्त नहीं सारा जगत उत्पन्न तो हुआ अव्यक्त होकर के सर्वत्र विद्यमान है आकाश के समान अनंत रूपम च नियता रूपाणाम शरीर नाम युअत रूप जिसका रूप अंत नहीं इतने ही शारीर है ऐसा नहीं तो रूप है स्वरूप उसकी इतना नहीं इतने स्वरूप है वो हो गया सगुण ब्रह्म में रूप बहुत है और निर्गुण ब्रह्म है तो उसका अंत स्वरूप अंत परिचद रहता है आगे कहते है देश काल वस्तु परिचद शून्यम अनंतम सगुण ब्रह्म में रूप अनंत है और देशकाल काल परिच्छेद दे रहते से अंत परिषद रहते स्वरूप अनंत रूप में से स्वरूप देशकाल वस्तु परिच्छेद शून्यम ब्रह्म में देशकाल वस्तु परिच्छेद से कौन सा है? घट में कौन सा है? अनंत शिवम मंगल रूपम मंगल स्वरूपात प्रशांत प्रकर्षण शांतम अविद्यादि दोष रितम अविद्या काम कर्म संसार दो प्रशांतम ये संसार तो दिखता है ब्रह्म में दिखता है किंतु ब्रह्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं है असंग पुरुष आत्मा असंग है अधिष्ठान के साथ अध्यस्त वस्तु का संबंध नहीं होता है दिखता है संबंध उसको कहते आध्यात् सम्बंध आरोपित संबंध मरुभूमि में भ्रांति से जल दिखता है तो जल का संबंध मरूभूमि में नहीं है इसी प्रकार ये सारा जगत अध्यस्त है ब्रह्म में उसका कोई संबंध नहीं है तो अभिद्याधि दोष रही अमृतम काल तरह असंसृष्टम कालतर संबद्ध है अमृतम जितने काल संबद्ध है सब मरण धर्म वाले ये काल तरह से काल त्र अतीत अथवा अमृत बदवा निरत्य से आनंद रूप नृत्य आनंद रूप अमृत के समान अमृत के समान से आनंद रूप होने से ब्रह्म हे बृहत सर्व्यापक ब्रह्म सर्वस्मा अद योन कारणे जगजन्मा कारण योन कारण यथेत विशेषण जातम तद्वत्व विशेषण जातम जिस प्रकार ध्यान करके ध्यात्वा ध्यान ध्यान करके स्वरूप का भी ध्यान करना स्वरूप का ब्रह्म का स्वरूप है स्वस्थ रूपन स्वरूपम अपना स्वरूप रूप भी वही है वही स्वरूप का ध्यान करना ध्यान करके आगे चिंतन करेंगे आगे भी ध्या के साथ संबंध है ओम सहना तु सहन भुनक तू सहवीर तेजस्वीनस्त मिषा वैश्च